महाभारत द्रोणपर्व अशीतितमोध्याय अर्जुन का स्वप्न में भगवान श्रीकृष्ण के साथ शिवजी के समीप जाना और उनकी स्तुति करना संजय उवाच कुी पुत्रस्व संधन प्रतिज्ञात्मनोरक्षचित विक्रम संजय कहते हैं राजन इधर अचिंत पराक्रमशाली कुंती पुत्र अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वनवास काल में व्यास जी के बताए हुए शिव संबंधी मंत्र का चिंतन करते करते नींद से मोहित हो गए तम तो शोकन संतप्त स्वप्ने कपिवरध्वज आससार महातेजाध्याय तम गरुण उस समय स्वप्न में महातेजस्वी गरणध्वज भगवान श्रीकृष्ण शोक संतप्त हो चिंता में पड़े हुए कपिध्वज अर्जुन के पास आए प्रत्युत्थान कृष्ण से सर्वावस्थो धनंजय न लोपयति धर्मात्मा भक्तिया प्रेमणा चर्वदा धर्मात्मा धनंजय किसी भी अवस्था में क्यों न हो सदा प्रेम और भक्ति के साथ खड़े होकर श्रीकृष्ण का स्वागत करते थे अपने इस नियम को वे कभी लोप नहीं होने देते थे प्रत्युत्था गोविंदम स तस्मा आसन दद नसने स्वयं बुद्धिरा अर्जुन ने खड़े होकर गोविंद को बैठने के लिए आसन दिया और स्वयं उस समय किसी आसन पर बैठने का विचार उन्होंने नहीं किया ततः कृष्ण ओ महातेजा जानन पार्थ से निश्चय कुंते पुत्र मिद वाक्यम आसीन तब महातेज श्री कृष्ण पार्थ के इस निश्चय को जानकर अकेले ही आसन पर बैठ गए और खड़े हुए कुंती कुमार से इस प्रकार बोले माँ विषादे मन पार्थ कृथा कालो ही दुर्जय काल सर्वाणी भूता परे बिदू कुंती नंदन तुम तो अपने मन को विषाद में न डालो क्योंकि काल पर विजय पाना अत्यंत कठिन है काल ही समस्त प्राणियों को विधाता के अवश्य विधान में प्रवृत्त कर देता है किमर्थम त्य विषादस्ते तद्रोही दिव्यपद पर न सोचम विदुषाम श्रेष्ठ अशोक कार्य विनाश न मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन बताओ तो सही तुम्हें किस लिए विषाद हो रहा है तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि शोक समस्त कर्मों का विनाश करने वाला है यतु कार्यं कार्यं सही जो कार्य करना हो उसे करो धन उद्योगहीन मनुष्य का जो शोक है वह उसके लिए शत्रु के समान है शोचन नंदये शत्रुत्यपि बान थी नम शोच शोक करने वाले पुरुष अपने शत्रों को आनंदित करता और बंधु बांधो को दुख से दुर्बल बनाता है इसके स्वयं भी शोक के कारण होता जाता है। अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए पराजितः अर्थवतः नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर किसी से पराजित न होने वाले विद्वान अर्जुन ने यह अर्थयुक्त वचन उस समय कहा मया प्रतिज्ञा महते जयद्रथवधे हंता दुरात्मा रम पुत्रघ्नमति के स्वभाव केशव मैंने जयद्रथवध के लिए यह भारी प्रतिज्ञा कर ली है कि कल मैं अपने पुत्र के घातक दुरात्मा सिंधुराज को अवश्य मार डालूंगा मत प्रतिज्ञा या कार्य महारथी परंतु पक्ष के के सभी मेरी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए को निश्चय ही सबसे पीछे खड़ी करेंगे और वह उन सब के द्वारा सुरक्षित होगा कृष्ण चयिका चा कृष्ण अक्षर हताबे तेमा ख्याम ताभी पर संख्य महारथ कथम दुरात्मा कृष्ण, कृष्ण कौ की वे ग्यारह अक्षौड़ी सेनाएं जो अत्यंत दुर्जय हैं और उनमें मरने से बचे हुए जितने सैनिक विद्यमान हैं उनसे तथा पूर्वोक्त सभी महारथियों से युद्ध स्थल में घिरे होने पर दुरात्मा सिंधुराज को कैसे खा जा सकता है प्रतिज्ञा पारण चापी न भविष्य केशव ऐसी अवस्था में प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो सकेगी और प्रतिज्ञा भंग होने पर मेरे जैसा पुरुष कैसे जीवन धारण कर सकता है दुखोपायक्षा परिवर्तित द्रुतम चात सविता त्रवीम वीर अब इस ध रूपी कार्य की ओर से मेरी अभिलाषा परिवर्तित हो रही है इसके सिवा इन दिनों सूर्य जल्दी अस्त हो जाते हैं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं शोक स्थान अमृत तत्व पार्थत्यम्भ सत कृष्ण प्रांगमुख वधे पांडुपुत्र अर्जुन के शोक का आधार क्या है यह सुनकर महातेजस्वी विद्वान गरुण ध्वज कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण आचमन करके पूर्वाभिमुख होकर बैठे और पांडुपुत्र अर्जुन के हित तथा सिंधु राज्य के वध के लिए इस प्रकार बोले महेश्वरः शुपत नामक एक परम उत्तम सनातन अस्त्र है जिससे युद्ध में भगवान महेश्वर ने समस्त दैत्यों का वध किया था यदि तद्धित से हंता सेप मनसा वृषभ तनस जो तुम भक्त यदि यदि वह अस्त्र आज तुम्हें तुम्हें हो हो हो तो तो अवश्य को मार सकते हो। और यदि तुम्हें उसका ज्ञान न मन तो मन ही मन, भगवान शिव की शरण लो धनंजय तुम मन में उन महादेव जी का ध्यान करते हुए चुपचाप बैठ जाओ तब उनके दया प्रसाद से तुम उनके भक्त होने के कारण उस महान अस्त्र को प्राप्त कर लोगे तथा कृष्ण वचन वचन का यह सुनकर अर्जुन जल का आचमन करके धरती पर एकाग्र होकर बैठ गए और मन से महादेव जी का चिंतन करने लगे तथा प्रणहितोब्रोम मुहूर्त शुभ लक्षण आत्मनम अर्जुनो पश्य गगन सह केव तब शुभ से युक्त ब्राह्मण मुहूर्त में ध्यान होने पर अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के साथ आकाश में जाते देखा पुण्यम हिमवतः पाद मणिमंत्र च पर्वतम ज्योतिर्भिश्चमाकी सेत पवित्र हिमालय के शिखर तथा पुंज से व्याप्त एवं सिद्धों और चारणों से सेवित मणिमान पर्वत को भी देखा पार्थ वायुवेगा केशव केशवेदी स दक्षिणा भुज उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ वायुवेग के समान तीव्र गति से आकाश में बहुत ऊँचे उठ गए भगवान केशव ने उनकी दाहिनी बाह पकड़ रखी प्रेक्ष मणों बहूं भावान् जगामाद्भुतर्शना उदित्याम दिश धर्मात्मा सो पर्वतम् तत्पश्चात धर्मात्मा अर्जुन ने अद्भुत दिखाई देने वाले बहुत से पदार्थों को देखते हुए क्रमशः उत्तर दिशा में जाकर श्वेत पर्वत का दर्शन किया कुबेर चलनिम पद्मेष्ठाम चा गंगाम बहुध काम इसके बाद उन्होंने कुबेर के उद्यान में कमलों से विभूषित सरोवर तथा अगाध जलराशि से भरी हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा का अवलोकन किया सदा पुष्प पुष्पलक्षेता फटिकोपलां सिंह व्याघ्र सकृणा ना मृगस गंगा के तट पर स्फटिक मणि में पत्थर सुशोभित होते थे सदा फूल और फलों से भरे हुए वृक्ष समूह वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे गंगा के उस तट प्रांत में बहुत से सिंह और व्याघ्र विचरण करते थे नाना प्रकार के मृग वहाँ सब और भरे हुए थे पुण्याश्रमवतिम्ञा से मंदर चदेश किन्दर उद्गित नादिता अनेक पवित्र आश्रमों से युक्त और मनोहर पक्षियों से सेवित रमणीय गंगा नदी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ने पर उन्हें मंदराचल के प्रदेश दिखाई दिए जो किन्नरों के उच्च स्वर से गाए हुए मधुर गीतों से मुखरित हो रहे थे हे मरुप्य भय सिंह नान सदई दीपितान तथा मंदार वृक्ष सोने और चांदी के शिखर तथा फूलों से भरे हुए पारिजात के वृक्ष उन पर्वती थे तथा भाति -भाति के में वहां अपना प्रकाश फैला रही थी स्निग्धान जन जयाकार संप्राप्त काल पर्वतम ब्रह्मतुंगम नदीश्चान्या तथा जनपदान भी वे क्रमश आगे बढ़ते हुए स्निग्ध कंजल राशि के समान आकार वाले काल पर्वत के समीप जा पहुँचे फिर ब्रह्मतुंग पर्वत अन्यन्न्य नदियों तथा बहुत से जनपदों को भी उन्होंने देखा सतुंगम शतशृग चरयाती वनमेव पुण्यमश्व शिस्थ स्थानम आथर्वण से चतदंसं चैलेन्द्र महामंदरमेव अक्षसरो सामकर्ण किोपशोभित तदंतरक्रमश उच्चतम शतश्रृंग सरियान पवित्र अश्वशिस्थन आथ वर्ण आथर्वण मुनि का स्थान और गिरिराज वृषदंस का अवलोकन करते हुए वे महामंदिराचल पर जा पहुँचे जो अप्सराओं से व्याप्त और किन्नरों से सुशोभित था तस्मिन शैले वृजन पार्थ स कृष्ण समत शुभय प्रस्रवण हिजुष्टा हे मधा तो विभूषिता उस पर्वत के ऊपर से जाते हुए श्रीकृष्ण सहित अर्जुन ने नीचे देखा कि नगरों एवं गांवों के समुदाय से सुशोभित सुवर्ण में धातुओं से विभूषित तथा सुंदर झरनों से युक्त पृथ्वी के संपूर्ण अंग चंद्रमा के किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं समुद्राश्चाभुताकाराण अपश्य बहुलाकराण पृथ्वी तथा विष्णु पदम भ्रजन विस्मित स कृष्ण क्षिप्त बाढ़ बहुत से रत्नों के खानों से युक्त समुद्र भी अद्भुत आकार में दृष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे इस प्रकार पृथ्वी अंतरिक्ष और आकाश का एक साथ दर्शन करके आश्चर्यचकित हुए अर्जुन कृष्ण के साथ विष्णु पद अर्थात उच्चतम आकाश में यात्रा करने लगे वे धनुष से चलाए हुए बाण के समान आगे बढ़ रहे थे ग्रहण नक्षत्र सोमा सूर्याग्न सपश्य तदा पार्थो ज्वलंतम इव पर्वतम् तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन ने एक पर्वत को देखा जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था ग्रहण नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और अग्नि के समान उसकी प्रभा सब और फैल रही थी समासाद्यतम शैलम शैलाग्रे समस्थित तपोनित्यम महात्मा उस पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने उसके एक शिखर पर खड़े हुए नृत्य तपस्यापरायण परमात्मा भगवान विश्वध्वज का दर्शन किया सहस्रमेव सूर्याणाम दीप्यम सतेज था सुलिनम जटिल गौरव वलकलाम जीर्णवासम वे अपने तेज से सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे उनके हाथ में सूल मस्तक पर जटा और श्री अंगों पर वलकल एवं मृग के वस्त्र शोभा पा रहे थे उनकी कांति गौरवर्ण की थी नयना नाम विचित्रांगम हो देवं पार्वत्या सहित सहस्रो नेत्रों से युक्त उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी वे तेजस्वी महादेव अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ विराजमान थे और तेजोमय शरीर वाले भूतों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे गीतवादित सन्नाशिलान्वित स्फोटिकृष्ट पुण्य भी उनके गीतों और की मधुर ध्वनि हो रही थी हास्य अर्थात नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा था गण उछल कूद कर बाहें फैलाकर और उच्च स्वर से बोल बोलकर अपनी कलाओं से भगवान का मनोरंजन करते थे उनकी सेवा में पवित्र सुगंधित पदार्थ प्रस्तुत किए गए थे गोप्तारम सर्वभूताराम स्वास धर्मच्युत ब्रह्मवादी महर्षिगण दिव्य स्त्रोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे अपनी महिमा से कभी चित्त न होने वाले वे समस्त प्राणियों के रक्षक भगवान शिव धनु किए अद्भुत पा रहे थे वासुदेव अर्जुन वासन श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही वहाँ की पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया और उन सनातन ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव की स्तुति करने लगे लोकायम मनसा परमं ज्योतिम खम वाु ज्योतिषा निधि स्रस्ताम वारिधाराण भुवस्य प्रकृतिं पराम दानवयक्षाण मानवाधन योगाना चरम धाप दृष्ट ब्रह्मविदा निधि चराचर से सृष्टारम प्रतिहर्ता च कालकोप महात्मा शक्र सूर्य गुणहृदय वबंदे तम तदा वादों बुद्धिम भी वे जगत्के आदि कारण लोग जन्मना अजन्मना ईश्वर अविनाशी मन की उत्पत्ति के प्रधान कारण आकाश एवं वायु स्वरूप तेज के आश्रय जल की सृष्टि करने वाले पृथ्वी के भी परम कारण देवताओं तथा मनुष्यों के भी प्रधान कारण संपूर्ण योगों के परम आश्रय ब्रह्मवेत्ताओं के प्रत्यक्ष निधि चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले तथा इंद्र के ऐश्वर्य आदि और सूर्यदेव के आदि को प्रगट करने वाले परमात्मा थे। उनके क्रोध में काल का निवास था। उस समय भगवान श्री ने बुद्धि और क्रियाओं द्वारा उनकी वंदना की यम प्रपद्यंत विद्वान सूक्ष्म सूक्ष्म आध्यात्म पद की अभिलाषा रखने वाले विद्वान जिनके शरण लेते हैं उन्हें कारण स्वरूप अजन्मा भगवान शिव की शरण में श्री कृष्ण और अर्जुन भी गए ज्ञात्वा अर्जुनश्चा देवप्यवंदत ज्ञावा तम सर्वभूताभव अर्जुन ने भी उन्हें समस्त भूतों का आदि कारण और भूत भविष्य एवं वर्तमान जगत का उत्पादक जानकर बारम बार उन महादेव जी के चरणों में प्रणाम किया नर प्रोवाच नारायण उन दोनों नर और नारायण को वहां आया देख भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर हंसते हुए से बोले स्वागतम वो नर श्रेष्ठ तुम दोनों का स्वागत है उठो तुम्हारा श्रम दूर हो वीरों तुम दोनों के मन की अभिष्ट वस्तु क्या है यह शीघ्र बताओ ये न कार्य संप्रात जुवाम तत्साधयाम वृहतामात्मन श्रेयस्तर तत प्रदान तुम दोनों जिसका से यहाँ आए हो वह क्या है मैं उसे सिद्ध कर दूंगा अपने लिए कल्याणकारी वस्तु को मांगो मैं तुम दोनों को सब कुछ दे सकता हूँ तक वासदेवाजुनो सर्व दुष्टवाते महामती भक्त दिव्येन महात्मा अन भगवान शंकर की जब आज सुनकर अनिंदित महात्मा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण और अर्जुन हाथ जोड़ कर खड़े हो गए और दिव्य स्त्रोत्र द्वारा भाव से उन भगवान शिव की स्तुति करने लगे कृष्णा अर्जुन व कृष्णा अर्जुनाव नमो भवाय सर्वाय रुद्रा बरदा वसुनाम पति नित्य उग्राय चिरे श्री कृष्ण और अर्जुन बोले भाव उत्पत्ति करने वाले, सर्व रुद्र दुख दूर करने वाले दुख रुद्र दुखम तद्रवयतिद्र वरदाता पशुपति जीवों के पालक सदा उग्र रूप में रहने वाले और जटाजूटधारी भगवान शिव को नमस्कार है महादेवाय भीमाय त्रम्बकाय च शांत ईशानाय मखग्नाय नमो स्क दे। महान देवता भयंकर रूप धारी तीन नेत्र धारण करने वाले शांति स्वरूप सबका शासन करने वाले दक्ष यज्ञनाशक तथा अंधका का विनाश करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम है कुमार गुरुवे गुर्वेतुभ्यम नीलग्दी वा वेद प्रभु आप कुमार प्रभो के, के पिता कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले लोक स्रष्टा पिनाकधारी भविष्य के अधिकारी सत्य स्वरूप और सर्वत्र व्यापक हैं आपको सदैव नमस्कार है विलोहिताय धूम्रा ब्याया न पराजि नित्य नील शिखंडा शूलने दिव्य चक्षसे हंत्रे गोपत्रे त्रिनेत्रा व्याधा बसुरे तथे अचिंतायांिका भर्ते सर्वे सुता बृषध्जा मुंडा जठने ब्रह्मचारिणे तप्यम सल ब्रह्मण् जिताय च विश्वात्म विश्वसिजे विश्वृत्य नमो नमस्ते सव्याय भूताभु सदा विशेष लोहित धूम्रवरणवागव्याध स्वरूप समस्त प्राणियों को पराजित करने वाले सर्वदा नील के धारण करने वाले त्रिशूलधारी दिव्यलोचन संघारक, पालक त्रिनेत्रधारी रूपी मृगों के बधिक हिरण्य रेखा अग्नि अचिंत्य अंबिकापति संपूर्ण देवताओं द्वारा प्रशंसित वृषभ चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले मुंडित मस्तक जटाधारी ब्रह्मचारी जल में तप करने वाले ब्राह्मण भक्त अपराजित विश्वात्मा विश्वश्रेष्ठा विश्व को व्याप्त करके स्थित सबके सेवन करने योग्य तथा तो सदा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति के कारणभूत आप भगवान शिव को बारम्बार नमस्कार है ब्रह्मवक् सर्वाय शंकर शिवाय च नमो सुवाचस्पते प्रजा नाम नमः ब्राह्मण जिनके मुख हैं उन सर्वस्वरूप कल्याणकारी भगवान शिव को नमस्कार है वाणी के अधिस्वर और प्रजाओं के पालक आपको नमस्कार है नमो विश्व पते महताम पते हे दब नम सहस्र शीर्षे सहस्रभुज मृत्यवे सहस्र ऋत्रमो संख्येय कर्मेह विश्व के स्वामी और महापुरुषों के पालक भगवान शिव को नमस्कार है जिनके सहसरों सिर और सहस्रों भुजाएं हैं जो मृत्यु स्वरूप हैं जिनके नेत्र और पैर भी सहस्रों की संख्या में हैं, तथा जिनके कर्म असंख्य हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है नमो हिरण्य वर्ण आय हिरण्य कवचाय च भक्ताुकम्पिन्यम सिद्ध्यता नो वर प्रभु सुवर्ण के समान जिनका रंग है जो सुवर्ण में कवल धारण करते हैं उन आप भक्त भगवान को मेरा नित्य नमस्कार है प्रभो हमारा अभिष्ट वर सिद्ध हो संजय एवं महादेवं प्रसाद यात्रोपलब संजय कहते हैं इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके उस समय अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्ण ने पार्श्वपतास्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया इतिश्री महाभारते द्रोण पर्वढ़ प्रतिज्ञा पर्वढ़ अर्जुन स्वप्न असीति अशीति इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्वे अर्जुन स्वप्न विषयक अस्सीवा अध्याय पूरा हुआ